इसका कर्म फल को भोगते हुए प्रयोग है तो पूर्ण पाप रूप कर्म जीव भी करता है तो कर्म फल का भुगतान जीव भी होना चाहिए तो परमात्मा को क्यों कहा इसका पहला उत्तर क्या है छत्ती न्याय से कहा है है ना और दूसरा क्या है कि प्रयोजक कर्तृत्व होने के कारण वहाँ उसको भी क्या कह दिया कर्म फल प्रयोजक कर्तव्य पिता का होने पर पिता पुत्र को पढ़ाता है कहा जाता है न का कारण कहा गया लगाइए का पूर्व में रितो, रितम इस प्रकार वर्णित परमात्मा के को रितम प्रयोजको इस प्रकार परमात्मा का कैसा वर्णित है प्रयोजक हाँ रितम सिो इस प्रकार वर्णित परमात्मा के प्रयोजक कर्तृत्व को स्पष्ट करते हुए उसकी उपासना को सुगम कहते हैं परमात्मा की उपासना को सुगम कहते हैं पहले तो बताया कि वो हृदय में स्थित है ना, तो दूर खोजने की जरूरत नहीं है वही उपासना अपना तो, उपास तो वहीं स्थित है देखो ये जाना अक्षरम ब्रह्म अभयम तिथि शताम पारम नाचिके कम मही। ये अक्षर ब्रह्म येजाक्षर ब्रह्म यभता पारम नाचिकेत सकेमह से जा ये यर पर्रह्म य सताम सताम यह जो जो परमात्मा ईजाना ईजाना नाम नाम सेतु करते यज्ञ करने वाले जो परमात्मा यज्ञ कर आदि कर पर कर्म करने वालों का सेतु है सेतु करते आधार आधार करते पर फल प्रदाता जो परमात्मा यज्ञ आदि कर्म करने वालों का आधार है अर्थात यज्ञादी कर्म करने वालों को फल प्रदान करने वाला है अक्षरम परम ब्रह्म निर्विकार जो निर्विकार परम ब्रह्म है पर है है ना जो निर्विकार परम ब्रह्म है और कैसा है तो बताते हैं तितीर शताम अभयम तितीर शताम करते है कि पार करने के इच्छुक जनों का किसे पार करना संसार सागर संसार सागर के पार करने के इच्छुक जनों का अभयं, अभयं तीर कोई व्यक्ति सागर के पार जाना चाहे तो दूसरे तीर की आवश्यकता पड़ती है ना दूसरा तीर मिलेगा तो पहुंच पाएगा तो पारमकर्थ है यहाँ पर तीरम और तीरम और पारम् का विशेषण अभयम अभयम कर भय रहितम संसार सागर संसार सागर को पार करने के इच्छुक जनों का भय रहित तीर है कौन परमात्मा यहाँ अभ्यम का भय रही भय मतलब किनारा है जैसे कोई व्यक्ति पार जा रहा है नदी के सागर के तैर करके तो किनारा कमजोर हुआ तो फिर वो गिर जाएगा उसी में नहीं समझे जो लोग पार करके और किनारे को पकड़ लेते हैं जाकर के पहली किनारा कमजोर है तो गिर जाएगा तो परमात्मा किनारे है तीर है फिर कैसे किनारे है वो तो बताते हैं अभयम मतलब दृढ़ संसार सागर को पार करने में जो दूसरा किनारा कौन है भगवान वो दृढ़ है मतलब मजबूत है मजबूत मिल जाएंगे तो फिर ये संसार में गिरेगा नहीं दोबारा ऐसा कहते हैं संसार सागर को पार करने के इच्छुक जनों का जो भय रहित तीर है लग जाएगा दृढ़ तीर है दृढ़ किनारा है लगेगा नाचकेतम सके मे हम नाचकेतम कर नाचकेत अग्नि कर्म से प्राप्त है नाचकेतम कर नाचकीत अग्नि कर्म से प्राप्त परमात्मा परमात्मा नाचकीत अग्नि कर्म से कैसे प्राप्त तो उपासना द्वारा नाचकेत अग्नि कर्म, कर्म से उपासना द्वारा प्राप्त परमात्मा की प्राप्त देखो नाचकेतम का क्या अर्थ हो गया नाचकेत अग्नि द्वारा उपासना अग्नि कर्म से उपासना द्वारा प्राप्त परमात्मा नाचकेतम हुआ फिर थोड़ा ल, तो उस ऐसा तो समझ लेना कि उस परमात्मा की फिर सके मई का समर्थ है मतलब तो उस परमात्मा की उपासना करने में समर्थ है समझ लेना उपासना करने में समर्थ है नाचकेत अग्निकर्म से प्राप्त उस परमात्मा की उपासना करने में हम समर्थ है नाचकेतम करते है नाचकेत अग्निकर्म से प्राप्त परमात्मा की उपासना करने में हम समर्थ है अच्छा उपासना को अध्ययन कर लिया है लग जाएगा अब पर यहाँ पर ध्यान देना यह ईजाना नाम सेतु जो यज्ञ आदि कर्म करने वालों का आधार है आधार है मतलब फल प्रदान करने वाला है तो यहाँ पर ईजाना नाम का क्या अर्थ है यज्ञ आदि कर्म करने वाला यज्ञ कर्म करने वाला तो ईजाना नाम पर यहाँ पर ज्ञान योगी ज्ञानी और उपासक का उपलक्षण है तो ईजाना नाम का अर्थ है यज्ञ आदि कर्म करने वाला मतलब कर्मी तो ये पद किसका उपलक्ष्य है ज्ञानी का और उपासक का अब देखो यहाँ पर कि परमात्मा यज्ञ कर्म करने वालों को फल प्रदान करने वाला है तो जो सकाम कर्म करते हैं, उनको अभीष्ट फल देता है और जो निष्काम कर्म करते हैं उनको अंताकरण की शुद्धि देता है और जब ये ईजाना नाम पद ज्ञानी और उपासक का उपलक्षण है तो फिर को वो आत ज्ञानी को ब्रह्मात्मक स्वरूप का, का साक्षात्कार प्रदान करता है ज्ञानी को क्या प्राप्त करता है क्या प्रदान करता है ब्रह्मात्मक स्वरूप का, का साक्षात्कार प्रदान करता है और उपासक को अपना साक्षात्कार प्रदान करता है है ना तो सभी मतलब क्या है वो कर्म ज्ञान और उपासना सबका फल प्रदान करने वाला है ज्ञान का फल क्या है ब्रह्मात्मक आत्मा का साक्षात्कार उपासना का फल क्या है कि अंदर परमात्मा का साक्षात्कार वो प्रदान करने वाला है अच्छा अभी देखना तो यह सेतु ईजाना नाम से देखना अगले पेज पर जो व्याख्या है ना व्याख्या में देखना जो इस प्रकार यह सेतु ना मोटे क्षरों में यह सेतुना नाम से यह ज्ञात होता है कि पूर्व मंत्र में वर्णित परमात्मा का प्रयोजक तो, कर्तव कर्म फल भोगने में प्रयोजक कर्तित्व तो किसका है कर्म फल भोगने में प्रियोज प्रयोजकर्ता कौन था हाँ तो प्रयोजक तो जीव का और प्रयोजक कर्ता कौन है तो प्रयोजक तो परमात्मा का प्रयोजक कर्तृत्व किम रूप है तो बताते हैं की पूर्व ये जाना नाम से यह अज्ञात होता है कि पूर्व मंत्र में वर्णित परमात्मा का प्रयोजक कर्तव सर्व कर्म फल रूप है सर्व कर्म फल प्रदत्तरूप हाँ सर्व कर्म फल प्रद का अर्थ है यहाँ प्रदान करने वाला प्रद का क्या अर्थ है प्रदान करने लघु कोंदी में ये बन जाएगा प्रजाति प्रदातिथि प्रद हाथो उपसर्गे क्या बोलो हाथोंगे कहा सूत्र क्या चलो तो वो जो है ना ये देखो सूत्र याद रखने चाहिए चलिए सर्वकर्म सर्व कर्म फल प्रदत्त तो कि परमात्मा पूर्व मंत्र में क्या वर्णित है परमात्मा का प्रयोजक कर्तित्व रूप है सर्व फल प्रदत्त रूप है तो सर्व फल प्रदत्त रूप है या या सर्व हाँ। कर्म फल प्रदत्त रूप है कि कर्म फल प्रदान करने वाला है मतलब कर्म करने से भगवान फल देंगे इसीलिए तो लोग क्या करते हैं कर्म करते हैं है ना इसीलिए कर्म करते हैं अच्छा अब देखना की ये ठीक है अब देखना कार से क्षरण या विकार होता है तो अक्षर से क्या हो जाएगा विकार नहीं थे और अब परब्रह्म नाचकीय अग्नि कर्म से जो प्राप्त परमात्मा की उपासना करने में हम समर्थ हैं, इसलिए उसकी उपासना कठिन है ऐसा समझकर कर हताश नहीं होना चाहिए इसलिए यत् परम् अक्षरम परम तिथिशतम नाचिकेतम सकेमी अच्छा अब देखो यहाँ पर जाना नाम यह सेतुना क्या अर्थ है यज्ञ करने वाले यज्ञ करने वालों का जो सेतु है सेतु का से आधार आधार, आधार मतलब फल प्रदान करने वाला कर्म करने वालों को जो फल प्रदान करने वाला है यहां पर ब्रह्म अक्षरम का निर्विकारम जो निर्विकार पर ब्रह्म है तिथि शताम का है संसार सागर को पार करने के इच्छुक जनों का संसार सागर को पार करने के इच्छुक जनों का से करम संसार सागर को पार करने के इच्छुक जनों का भय है कौन परमात्मा जो कोई व्यक्ति सागर पार करे या नदी पार करते हैं तो उनको किनारा चाहिए तो किनारे को लोग पकड़ लेते हैं और किनारा कमजोर है तो उसी में गिर जाएगा इसलिए यहां पर अभयम कहा गया है अभयम करता है भय रही अथा दृढ़ वो दृढ़ किनारा है कैसे किनारे है वो किनारा हाँ संसार सागर के चाहे संसार सागर को पार करने के का वहां किनारा है दृढ़ तैर के पार करें या नौका से पार करें, किनारे तो जाकर तो रखेंगे नौका से पार करते हैं किनारे को तो पैर रखते हैं किनारा कमजोर होगा फिर गिर जाएगा उसी में। देखिए भाई तो नाचकेतम का अर्थ हो जाएगा नाचकेत अग्नि के द्वारा प्राप्त परमात्मा की उपासना करने में हम समर्थ है उपासितुम का अध्याय किया है उपासना करने में हम समर्थ हैं सगे में हैं, समर्थ होते हैं वास्तविक देखेंगे यज्ञ नाम यह नाम करते यज्ञ करने वालों का जो सेतु करते आधार आधारभूत है आधार सेतु करते आधार भूत आधार भूत करते कर्म फल प्रदान फल प्रदान करने वाला फिर इजाना नाम कानजनता शब्द ईजाना नाम यह कानज प्रत्याग शब्द है यह धातु है ना में यह जो करण देवाराधन अर्थ में शब्द है नाम या अक्षरम ब्रह्म यथ परम अक्षरम ब्रह्म यथ परम अक्षरम कर निर्विकारम जो निर्विकार परम ब्रह्म है अवयम तितीर्थता पारम तिथीर्थता पार करने के छुग किसको संसार सागर को संसार सागर के समान है सागर में फंस जाने से कितनी परेशानी होती है संसार में जीत फंसा हुआ है तरह से से मोह सब परेशानियों है संसार सागर को पार करने के इच्छुक जनों का अभयम कर निर्भयम निर्भयम का तीरम पारम का से है ना संसार सागर को पार करने के इच्छुक जनों का वो दृढ़ तीर है मजबूत किनारा है मजबूत तीर है कम सके में ही चकेतम कर नाचकेता अग्नि प्राप्य नाचके अग्नि के द्वारा प्राप्त नाचके तगनी से प्राप्त कौन परमात्मा कहते उपासना द्वारा नाचके तगनी से प्राप्त परमात्मा की और सके मही करते उपासितुम सकता है उपासित नाचके तगनी के द्वारा प्राप्त परमात्मा की हम उपासना करने में समर्थ है इस पुस्तक में कोष्टक में सूत्र दिया ईदो मसी मतलब सके मही बना है ना पर पाठांतर प्रस्तुत करते है सके मसी तो सके मसी कैसे बना इधन तो मसी से मसी हो गया ऐसा इन्होंने दिया है पर प्रसिद्ध पाठ तो सके मही की है।, है नाच के तम सके मसी अब देखना सके धातु गण की है, है? गण के नहीं स्नु प्रत्यय गण में होता है सु सु बोलो गण में तो क्या होता है स्नम होता है रोधा दिव्य स्नम स्नु प्रत्यय किसमें होता है क्रम से स्वादिव्य सुन स्वादिव्या हाँ तो स्वादि व्यस्त सुनू तो इसलिए सकनोती बनता है ना तो सकनुमा उ क्या बनेगा सकनुमा तो यहाँ सके में सक धातु सक धातु से बेटे से सफ हो गया है बेटे से सफ हो गया है मतलब बहुल ये वेद में क्या बहुत हो जाता है ना कुछ से कुछ तो बेटे से सफ हो गया सुनू वो क्या हो गया सुनू के लिए सफ हो गया नाच केतम सकेमय इस मंत्र खंड का वैसा ही भाष्यकार के द्वारा व्याख्यान किया गया है कोई बोले ऐसा व्याख्यान? ऐसा व्याख्यान क्यों किया तो कहते हैं क्योंकि नाचकेत सके मई इस, इस मंत्र खंड का वैसा ही श्री भाष्यकार के द्वारा व्याख्यान किया गया है अतः मतलब ऐसा व्याख्या हम उसकी उपासना करने में समर्थ है अतः कर उसकी उपासना करने में समर्थ होने के कारण उसकी उपासना करने में समर्थ समर्थ होने के कारण दुरुपाश्यको या उपास्यक बात ठीक कर लेना दुरुपा पुस्तक का बात ठीक है उपास्यक उपास्यक ये इसलिए दुरुपात बुद्धि से भय नहीं करना चाहिए मतलब परमात्मा दुरुपास्य है ऐसा समझ करके डरना नहीं चाहिए कोई सोचे उपासना करना बड़ा कठिन है हम कैसे उपासना कर सकेंगे तो लोग डर जाते हैं घबरा जाते हैं तो वैसा नहीं होना चाहिए उपासना करने में समर्थ हुए ऐसा दुरुपासक बुद्धि से भय नहीं करना चाहिए मतलब उपासना करना कठिन है ऐसा समझकर भय नहीं करना चाहिए डरना नहीं चाहिए है ना यहाँ स्पष्ट बोल लिया कि उपासना करने में समर्थ है पहले तो हृदय में ही बता दिया इसलिए हृदय में किसके साथ स्थित है कौन परमात्मा हाँ हृदय में जो है ना जीवात्मा के साथ परमात्मा स्थित है मतलब दोनों साथ साथ स्थित है तो अच्छी बात है बहुत दूर खोजने की जरूरत नहीं है वही उपासना कर सकते है अपना साथी अपने साथ ही है ऐसा अपना साथी उसको मानना चाहिए परमात्मा हमारे साथ ही हमेशा सा रहता है दूर नहीं रहता है ऐसा भाव रखना चाहिए दूसरे आदमी तो क्या है कोई दूर मिलने जाना पड़ेगा वो तो वही इस पासी बैठा हुआ है सबसे ज्यादा नजदीक तो परमात्मा ही धरते में बैठा हुआ है देखो परमात्मा प्राप्ति का कारण क्या है तो, पार्थन, पार्थन। तो अभी वो सुगम है या तो कठिन है तो सुगम कही गई ना अब परमात्म प्राप्ति के अन्य सहायकों का उपदेश किया जाता है कि परमात्मा परमात्म प्राप्ति के अन्य सहायक कौन हैं जो सहायक होंगे ना ये उपासना के निष्पादक होंगे उपासना को निष्पन्न करने वाले होंगे है उनको बताया जाता है बहुत बढ़िया बताया आयम देवता बहुत सुंदर है ये आत्मान विद्यु शरीरम रथम एवचा बुद्धि मन प्रगृह एवचा मनोयुक्तं विद्धि मनः इंद्रिया हयानाहरा आत्मेंद्रिय मनोयुक्त भोक्ते हुषि आत्माचनमिव आत्म रचनम विधि क्या शरीरम एवं रथम क्या क्या शरीरम एव रथम क्या शरीरम रथम एव कर लो कोई ही बात है ना क्या शरीरम एवं रुद्धिम तुम सार्थि विद्धि बुद्धिम तु सार्थि विद्धि क्या मन एव प्रग्रहम क्या मन एव प्रग्रह ये दूसरी पंक्ति देखेंगे नहीं यही देखो इंद्रियाणी हयान इंद्रियाणी हयान आहू आहु विषयान तेसु गोचराषयान तेसु गोचरान आत्मेंद्रिय मनोयुक्त भोक्ता इति आहु मनीषिण जब दूसरा मंत्र लगाना है तो इसका कर्ता क्या है मनीष्णा इसका पहले अन्वय करो आहु क्रिया का कर्ता है मनीषिण मनीषि इंद्रिया हयान आहु तेसु विषयान गोचरान आत्मेंद्री मनोयुक्त भोक्ता इति आहु आत्मेन्द्रीय मनोयुक्तम भोक्ता इति आत्मान का अर्थ है यहाँ पर शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा को शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा को क्या लगाइए जीवात्मा को रखनम जीवात्मा को रथी जानो विद्य कर जानो जीवात्मा को रथी जानो मतलब रथ का स्वामी जानो जीव को क्या जानो रथ रथ क्या है शरीर ही है शरीर क्या है और ये रथ का स्वामी कौन है जीव हाँ जीव। तो जीवात्मा के अधिष्ठाता नहीं शरीर की अधिष्ठाता जीवात्मा को शरीर की अधिष्ठाता जीवात्मा को रथ जानो जो रथ का मालिक होता है उसे क्या कहते हैं रथी जीवात्मा को रथ का स्वामी रथी जानो क्या शरीरम एवं रथम और रथ क्या है तो कहते शरीर को ही रथ जानो शरीर को ही या शरीर को ही रथ समझो रथ क्या है शरीर शरीर एक रथ है और उस पर जो है रथी बैठा हुआ है जब रथी है रथ है तो कोई सार्थी भी होना चाहिए रथ को चलाने वाला तो कहते हैं बुद्धिम तू सार बुद्धि की तू यहाँ पर तू का क्या अर्थ हो जाएगा तू कर लेना बुद्धि को तो सार्थी जानो बुद्धि को तो हाँ बुद्धि क्या है सार्थी है रथ को चलाने वाली बुद्धि है बुद्धि को सारथी जानो अब ये सारथी है ना सार्थी क्या करता है लगाम पकड़ता है है ना रस्सी पकड़ करके रखता है ना घोड़ो की तो लगाम क्या है क्या मना एव प्रग्रिया और मन को ही लगाम जानू मन को ही हाँ मन, मना प्रग्रिया मन को ही लगाम जानू अब देखना तो लगाम सारखी लगाम को पकड़ता है और लगाम किसकी होती है वो अर्सों की घोड़ो की लगाम होती है ना घोड़ो की लगाम होती है घोड़ो की लगाम को सारथी पकड़ता है तो लगाम हो गया मन और घोड़े क्या हो गए तो बताते मनीषिणा का अर्थ है विद्वान विद्वान पुरुष इंद्रिया हयान आहु इंद्रियों को अश्व कहते, है। कहते, है। है। कहते हैं विद्वान पुरुष इंद्रियों को अश्व कहते हैं या इंद्रियों को घोड़ा कहते हैं तो अब ये इंद्रियों को घोड़ा कहते हैं इंद्रियों को अश्व कहते हैं तो लगाम गया हो गया मन और ये घोड़े कौन हो गई इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया यही क्या घोड़े हैं यही शरीर रूपी रथ को इधर उधर भगाते रहते हैं रात दिन परेशान करते रहते हैं हम्म समझ लेना अब देखो यहाँ पर इंद्रिया घोड़े हो गया और तो घोड़े कहा चलते हैं किसी रास्ते में चलते हैं ना तो यहाँ तो मार्ग में चलते हैं मार्ग क्या है तेसु तेसु का है ऐसा कर लेना इंद्रियों की घोड़ों से उपमा होने पर या इंद्रिया घोड़ा रूप से वर्णित होने पर इंद्रिया अशुरूप से वर्णित होने पर न गोचरान विषयान मतलब शब्दादी विषय को शब्द शब्दादी विषयों को गोचरान करते मार्गान के शब्दादी विषयों को मार्ग जानो शब्दादी विषयों को मार्ग, मार्ग अच्छा ये आहू के साथ इसमें आएगा ना आहू है ना इसमें की तेसु अर्थ है कि इंद्रियों की घोड़ो से उपमा होने पर विषयान गोचरान शब्दादी विषयों को मार्ग जान शब्दादी विषयों को मार्ग कहते हैं शब्दादी विषयों को मार्ग तो अब विषय यहाँ पर मार्ग क्या है सब्जादी जैसे घोड़े मार्ग में चलते हैं तो मार्ग क्या है सब्जादी विषय सब्ज रूप रसगंध इन्हीं विषयों में इंद्री रूप घोड़े हमेशा दौड़ते रहते हैं राजन और जब बेलगाम तो है तो कहना नहीं क्या है लगाम मतलब जो नियंत्रित मन संयमित मन जीता हुआ मन क्या बनता है लगाम ये ध्यान रखना इसलिए जब लगाम को कस करके रखेंगे ना तो फिर घोड़े किसके अध्ययन रहते हैं चार्थी चार्थी चार्थी है। चार्थी के अधीन रहते हैं और लगाम ढीला कर देंगे तो इधर उधर भागते रहेंगे इसलिए बुद्धि क्या करे एकदम मन को पकड़ करके रखेगी ना नियंत्रण करके तब तो फिर इंद्रिय रूप घोड़े ठीक ठीक चलते रहेंगे फिर तो जहाँ ले जाना चाहोगे वहीं चाहे साधन भजन में लगा लो सत्संग में कानों को लगा लो वेदांतरण में लगा लो चाहे त्रिपंच में लगा लो अपने उपहारे भी वही है चाहे भगवान के मंदिर में जा दर्शन करो और चाहे बाजार में जाकर तमस्या देखो ऐसा देखिए अभी जिना यहाँ पर आत्म मनोयुक्तम भोक्ता इतियाू यहाँ आत्मा कर सभी ने दे किया है दे इंद्री और मन से युक्त क्या दे और मन से युक्त जीवात्मा भोक्ता जीवात्मा भोक्ता है इतियाहू मतलब ऐसा कहते हैं कैसी आत्मा भोक्ता है दे इंद्री और मन से युक्त मन को यहाँ पर बुद्धि का भी उपलक्षण समझ लेना क्योंकि बुद्धि आई ना ऊपर दे इंद्री और मन से युक्त आत्मा भोक्ता है इसका क्या मतलब है जब दे इंद्री मन नहीं रहेगा तो भोक्ता होगा वो मतलब कर करुण नहीं हो सकती, नहीं। करुण नहीं हो सकती। तो है करुफलता शब्द कर्ता का उपलक्षण है जब देर मन नहीं है तो क्या कर्ता भी हो सकता है क्या इनके होने पर कर्ता इनके बिना भुगत इनके होने पर ही करता और इनके होने पर ही भुगता है दे इंद्रिय और मन संयुक्त आत्मा भोगता है ऐसा कहते हैं कौन कहते हैं मनीषणा मनीषी विद्वान कहते हैं अभी इसको देखो जैसे देखिए रथ कौन है शरीर तो रथ देखना रथ हाँ रथ तो जीव के कर्मों से प्राप्त हुआ है ना शरीर रूप रथ जीव के कर्मों से प्राप्त हुआ है इसलिए वो क्या है उसके कर्मों से प्राप्त हुआ है शरीर रूपी रथ इसलिए शरीर रूपी रथ का वो है कौन जिसके कर्मों से शरीर रूप रस प्राप्त हुआ है वह उसका स्वामी है जीव जीव के कर्मों से रस रस प्राप्त हुआ है है शरीर रूप का स्वामी है। और रस क्या है शरीर है ना तो जैसे रथ में बैठे हुए पुरुष रथ में बैठे हुए पुरुष का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का साधन क्या है रथ है।, है ना वैसे ही शरीर में स्थित आत्मा के भोग और अपवर्ग का साधन अपवर्ग अर्थ मोक्ष शरीर में स्थित जीवात्मा से भोग और अपवर्ग को प्राप्त करने का साधन क्या है साथ जाए भोग प्राप्त करना है या तो मोक्ष प्राप्त करना है शरीर के बिना हो पाएगा इसलिए शरीर को क्या कहा गया रथ रथ कहा गया है अब ये पांच कर्मेन्द्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया ये सब क्या हो जाएंगी आपकी इन इन इंद्रियों को क्या समझना चाहिए घोड़ा घोड़ा समझना चाहिए न जैसे घोड़े रथ को मार्ग में खींचकर कर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं घोड़े रथ को मार्ग में खींचकर कर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं वैसे इंद्रियां, शरीर रूप रथ को विषयों में खींचती हैं, कहाँ खींचती हैं? विषयों में खींच करके भोग और ले जाती हैं, विषयों में खींचकर भोग में ले जाना तो प्रसिद्ध है ना और यदि हम भी भोगों का सेवन करें जिससे वेदांत श्रवण करें सत्संग सुने भगवान के दर्शन करें मंदिर में तो ये भी तो क्या चक्षु का विषय हो जाएगा ना है वेदांत श्रमण कान का विषय हो गया भगवत दर्शन मंदिर में जाकर करना है चक्षु का विषय हो गया ये सब है ना भगवान की जाके सेवा करें बनी ये सब ये सब ये भी तो विषय है ना तो कहने का मतलब क्या है कि मतलब जैसकी इंद्रिया रूप, के रूप मार्ग में विषय करेंगे मतलब गंगा स्नान करना है तो आँख की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए बढ़ेगी ना तो ये हमने उसमें ईसावास में बताया था सभी प्रतिकूल विषयों का त्याग करना है और शास्त्र सम्बद्ध जो अनुकूल विषय है वह अपरिहार्य उनका आचरण करना है साधना हमें लगाइए अब देखना सारथी के बिना घोड़े ऐसे ही स्थान पर लेके चले जाएंगे जो कभी भी इष्ट नहीं होगा इसलिए अच्छा सार्थी चाहिए तो यहाँ सारथी कौन है बुद्धि बुद्धि करते है या निश्चयात्मक ज्ञान सुनो तो क्या सारथी का ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान कि हम की परमात्मा को प्राप्त करने का साधन हमको करना है परमात्मा को प्राप्त करने का साधन हमको करना साधन मतलब साधना परमात्मा को प्राप्त करने का साधन हमको करना है साधना हमको करनी है ऐसा दृढ़ निश्चय ऐसा वही साथी है बुद्धि का मतलब होता है निश्चय निश्चयात्मक ज्ञान तो क्या साथी बनेगा बिल्कुल पक्का निश्चय होना चाहिए भगवान को पाने का भगवान को पाने के लिए साधना करने का पक्का निश्चय होना चाहिए यही आप काम करेगा यही साथी बन जाएगा आपका ये समझ लेना अब देखिए इंद्र मन इंद्रियों को विषय की ओर ले जाता है बुद्धि की प्रबलता है ना इसलिए बुद्धि को सारथी बनाया गया और सारथी असों का नियंत्रण किसके द्वारा करता है लगाम लगाम के द्वारा करता है ना तो यहाँ तो अच्छा बुद्धि मन से अन इंद्रियों का नियंत्रण करती है इसलिए मन को लगाम कहा गया है लगाम यदि कसकर पकड़ी जाए तो घोड़े बस में रहते हैं तो वैसे ही क्या है कि जो बस में किया हुआ मन है ना खींचा हुआ मन मतलब बस में किया हुआ मन है तो इंद्रिया बस में रहती है और जैसे घोड़े मार्ग में चलते हैं वैसी दसो इंद्रियां अपने अपने विषयों में संचरण करती हैं उनको छोड़ना नहीं चाहती है अभी देखिए यहां पर तो भगवान ने दया करके शरीर रूप रथ दे दिया इंद्री रूप घोड़े दे दिए यात्रा करने के लिए मन रूप लगान दे दी बुद्धि रूप सारथी दे दिया अब रथी के ऊपर है जिस, जिस रथी को रथ मिल गया है और वो जिधर चाहे उधर यात्रा करे कहीं भी जा सकता है तो तो भोग करके इस नर शरीर को गवा दे अथवा साधन भजन करके अपना उद्धार कर ले अपने को बताइए इतना भगवान ने दिया है चलिए अब देखो यहाँ पर ए... ये दे इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को क्या कहा गया भोक्ता भोक्ता शब्द कर्ता का उपलक्षण है कि कर्ता भोक्ता इनके होने पर ही होता है इनके बिना ना तो वो कर्म कर सकता है और ना ही कर्मों का फल भोग सकता है ठीक है ये ध्यान रखना इनसे युक्त होने पर ही कर्ता भोक्ता है अब देखना यहाँ पर ये दे, दे आदि के ना पर कर्म करेगी आत्मा अब कर्मो का फल भोग पाएगी नहीं। अब मुक्तावस्था में दे ना होने पर भी कर्म नहीं कर सकती है लेकिन ब्रह्मांड वो तो कर सकती है ना। देना होने पर भी ब्रह्मांड वो कर सकती है अच्छा अब देखना यहाँ पर ये देखना कि सुख दुख का भोग कर्मों का फल सुख दुख का भोग देखे बिना नहीं होता है हाँ तो इसलिए मन से युक्त होने पर ही आत्मा करता भुगत होती है ऐसा भी कहा जाता है आत्मान रथिन विधि शरीरम रचिम विधि मन एवचा उतरिका लगाओ आत्मानं आत्मान विधि हम उसकी उपासना करने में समर्थ हैं पहले आया था ना तो कैसे उपासना करने में समर्थ है तो उसको समझा रहे हैं की ऐसा ऐसा समझ लो औतरणी का आत्मानव रचनौ विद्धि इत्यादि से लेकर सुअ्ना पारम आपनोति यहाँ के अंत तक मतलब यहाँ तक ये आगे मंत्र आएगा सुना पारम आपनोति तद विष्णुः परम पदम नवम मंत्र है यहाँ का आत्मानव रचना विद्धि इत्यादि से लेकर सुध्वना पारम आपनोति यहाँ तक संसार रूप मार्ग के पार पार भूत कर संसार रूप मार्ग के पार वैष्णव परम पद कर विष्णु का परम स्वरूप विष्णु का संसार रूप मार्ग के पार विष्णु के परम स्वरूप की प्राप्ति में विष्णु के परम स्वरूप की प्राप्ति में परिकर का उपदेश करते हुए परिकर विष्णु के परम स्वरूप की प्राप्ति में सहायक का उपदेश करते हुए सहायक का उपदेश करते हुए ये सहायक किसके होते है उपासना के संसार रूप मार्ग के पार क्या है विष्णु के परम स्वरूप का अनुभव विष्णु के यथार्थ स्वरूप का अनुभव संसार रूप मार्ग के, के पार विष्णु के परम स्वरूप या परम स्वरूप को भी पार कह सकते hmm. संसार रूप मार्ग के पार या संसार रूप मार्ग का पार किनारा पार कर किनारा किया था ना अभी hmm. संसार रूप मार्ग का पार विष्णु के परम स्वरूप की प्राप्ति में परिकर का उपदेश करते हुए प्राप्ता प्राप्ति रूप उपनिशत की प्राप्त प्राप्त के स्वरूप का उपदेश करते हैं प्राप्ता के स्वरूप का प्राप्ता कैसा है से युक्त है ये बता रहे हैं लगाइए अंत में देखेंगे आत्मानम रशनम विद्धि कि जीवात्मा को रथ का स्वामी जानो जीवात्मा को रथ का तो रथ क्या है तो बताते हैं शरीरम शरीरम तू और तू की जगह चा पाठंतर है ना चा मतलब और तू माने तू और शरीर को ही रथ जानो और शरीर को ही अब सारथी क्या है बुद्धिम तू सार्थी बिद्धि बुद्धि को तो सार्थी जानो मना चाह मना एवं प्रगृह और मन को ही लगाम जानम भाष्य देखो यहाँ आत्मान का अर्थ है शरीर शरीरम शरीर की अधिष्ठाता जीवात्मा को शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा को जीवात्मा को शरीर में रहने वाले जीवात्मा को रचना विद्धि शरीर में रहने वाले जीवात्मा को रचना विद्धि रस का स्वामी जानो शरीरम रसमेव शरीर में उचारिद्धि और शरीर को हिरस जानो बुद्धिम तो सार्थी बिद्धि और बुद्धि को साक्षी जानो बुद्धि शब्दित कर कहा गया अध्यवसाय कर होता निश्चय अध्यवसाय क्य होता है हाँ बुद्धि सबसे से कहा जाता है अध्यवसाय अध्यवसाय कर होता है निश्चय तो बुद्धि कर निश्चय हो गया कैसा निश्चय की हमको परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करनी ही है ऐसा निश्चय बुद्धि शब्द भी चल जाएगा नहीं नहीं बुद्धि शब्दित करते है बुद्धि शब्द ऐसी कहा गया बुद्धि शब्द का अर्थ नहीं हाँ, बुद्धि शब्द है पठन तरह दूसरा वर्ट क्या है बुद्धि शब्द शब्द अच्छा बुद्धि शब्द व्यवसाय ऐसा मतलब बुद्धि शब्द व्यवसाय लेना बुद्धि शब्द का अर्थ व्यवसाय ऐसा कल लेना जब बुद्धि शब्दाय है तो क्या करेंगे बुद्धि शब्द का अर्थ अध्यवसाय तो बुद्धि सबसे कहे गए अध्यवसाय के अधीन ध्यान देना देह की प्रवृत्ति अध्यवसाय के अधीन होती है जब खाने का निश्चय हो तो देह की प्रवृति खाने के लिए होती है जाने का निश्चय हो तो देह की प्रवृति जाने के लिए होती है बात आती समझिए तो जैसा निश्चय होता है वैसी देह की प्रवृत्ति होती है जब जाने का निश्चय होगा तो देह की प्रवृत्ति जानने के लिए होगी खाने का निश्चय होगा तो देह की प्रवृत्ति खाने में होगी तो यह दे की प्रवृति किसके अधीन है बुद्धि बुद्धि के अधीन है मतलब के अधीन का बुद्धि कहे गये निश्चय के अधीन देह की प्रवृति होने से अध्यवसाय के अधीन कौन है देह की प्रवृति तो अद्यवसाय अधीन है तो किसका देह की प्रवृति का लगाइए देह की प्रवृति को बुद्धि शब्द से कहे गये निश्चय के अधीन होने से साथित्वम करते बुद्धे है बुद्धि बुद्धि का सार्थिकार्थी है रथ की प्रवृत्ति किसके अधीन है रथ की सार्थी के अधीन है साथी जब कह गए नहीं स तो ऐसे ही है कि दे की प्रवृत्ति को बुद्धि सबसे कहे गए निश्चय के अधीन होने के कारण बुद्धि को साथ कहा गया है लग जाएगा मना प्रग्र प्रग्रहा रसना रसना करते लगाम रस्सी ये तालब ना बीच में जिसमें दंत होता है उसका जीव होता है -tam -uh -uh है ना ये रस्सी जानो या लगाम जानो आगे इंद्रिया हयानाहते सुगोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्त क्या शिण इंद्रिया इंद्रिया हयान आहु विषया आत्ंद्रियनोक्ता हयान आहु विषया गोचरान आत्ंद्रिमनोयुक्त भोक्ता, भोक्ता इति मनीषिक विद्वान् इंद्रियाणी हया नहु इंद्रियों को अश्व कहते हैं इंद्रियों को अश्व हाँ ये अश्व के समान है ना अश्व जो है शरीर को रथ को खींचती है तो भी शरीर को खींचती रहती है परेशान करती रहती है अब देखिए इंद्रिया को घोड़ा कहते है ते शुकर से इंद्रियों की घोड़ों से उपमा होने पर विषयान गोचरान शब्द आदि विषयों को गोचरान करके मार्गान के शब्दादी विषयों को मार्ग कहते हैं जो विषय कहे जाते हैं ना शब्द स्पष्ट रूपंध तो यहाँ पर स्पर्श कार्पर्श तो और स्पर्श वन वस्तु दोनों को विशेष समझना है रूप और रूप का हाँ ये दोनों विषय हैं तो इनमें खिच्ती रहती है और विषयान गोचरान विषयों को मार्ग जानो हम घोड़े मार्ग पे चलते हैं ना तो मार्ग क्या है यहाँ पर विषय विषय पे संचरण करते हैं घोड़े मार्ग में संचरण करते हैं इंद्रिया विषयों में संचरण करती रहते हैं आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम दे इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा भोक्ता है ऐसा कहते हैं कौन कहते हैं मनीषी है ना ऐसा कहते हैं यहाँ पर भोक्ता शब्द कर्ता का भी उपलक्षण है और यहाँ पर इंद्रिय है ना इंद्री और मन यहाँ पर उपलक्षण से बुद्धि को भी पकड़ लेना क्योंकि ऊपर बुद्धि आई है ना तो आत्मा इंद्री बुद्धि और मन संयुक्त ये सब पकड़ लेना चलिए भाष्य में इंद्रियाणाऊ मनीषी गण इंद्रियों को अश्व कहते हैं स्पष्टो अर्था भाष्य में है से से इंद्रियत्वेन रूपितेसु मतलब रूप इंद्रियां वर्णित होने पर क्या हय रूप से इंद्रियां वर्णित होने पर हाँ हय रूप, रूप से इंद्रियों का वर्णन होने पर अब देखना यहाँ पर मार्ग क्या था मार्ग इस मूल में गोचरान था ना और विषयान था का अर्थ हो जाएगा सब, सब बिस्यान बिशियान का सब सब... क्या अर्थ होगा और गोचरान अर्थ क्या होगा मार्गान विषयों को मार के जानो या विषयों को मार्ग कहते हैं आपके पुस्तक में पाठ पाठ है है या मार्गान शब्दादी बिशियान अच्छा चलो कोई बात नहीं जानो वैसे तो अहू का ही सबदादी को मतलब शब्दादी विषयों को मार जानो रथ सारथी है प्रगृहत्व यही बात है न रथ सारथी तथा रथ सारथी है तथा लगाम रूप से वर्णित का नाम वर्णिता नाम रथ सारथी है तथा लगाम रूप से वर्णित अथवा उपमित कौन शरीर इंद्री मन और बुद्धि ये क्रम से नहीं दिया है इसमें ना रथ रूप से वर्णित क्या है शरीर और सारथी रूप से वर्णित क्या है बुद्धि और है रूप से वर्णित क्या इंद्रियां और प्रकृति रूप से वर्णित क्या मन, मन। कर्म से नहीं दिया है ना तो कोई बात नहीं कर्म आप समझ लेना रथ सार्थी है तथा लगाम रूप से वर्णित शरीर इंद्री मन और बुद्धि का अभाव होने पर रथी रूप से वर्णित रथी रूप से वर्णित कौन है बोलो रथी रूप से वर्णित रथित्व रूपित उदासीन सा रथी रूप से वर्णित उदासीन आत्माता रथी रूप से वर्णित तो उदासीन मतलब जब ये ये कुछ नहीं है तो आत्मा मतलब ये शरीर इंद्री आदि नहीं है तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती बल्कि वो उदासीन है उस समय कैसी रहती है आत्मा तो उदासीन है है ना आत्मा तो उदासीन है ही सब यही इंद्री आदि होने पर होता है शरीर इंद्री मंत्र तथा बुद्धि का अभाव होने पर रथी रूप से वर्णित तो उदासीन आत्मा का लौकिक वैदिक क्रियाओं में कर्तृत्व भी नहीं है इंद्री मन बुद्धि नहीं है तो कुछ किसी क्रिया के प्रति होगा hmm. नहीं होगा ना तो लौकिक और वैदिक क्रियाओं में कर्तृत्व भी नहीं है जैसे गमन रूप लौकिक क्रिया है ना hmm. गमन है मतलब तो चलना फिरना खाना पीना सब कैसी क्रियाएं है लौकिक गमन रूप लौकिक क्रिया और वैदिक क्रिया क्या है आदि गमन रूप लौकिक तथा वैदिक क्रियाओं में कर्तृत्व भी नहीं है नहीं गमन रूप लौकिक तथा वैदिक क्रियाओं के प्रति कर्तृत्व नहीं है किसमें किसका कर्तृत्व नहीं है हाँ माता बताए इसमें तुम्हें कि देखिए यहाँ पर रथी है तथा लगाम रूप से वर्णित दे इंद्री और दे इंद्री मन और बुद्धि का अभाव बने पर रखी रूप से वर्णित उदासीन आत्मा का गमन रूप लौकिक और वैदिक क्रियाओं के प्रति एकत्रित्व ही नहीं है इतर सुप्रसिद्धत्व इसको सुप्रसिद्ध होने से कहते हैं इसको सुप्रसिद्ध रूप ऐसी कहते हैं कैसे कहते हैं अत्यंत प्रसिद्ध रूप से कहते हैं आत्मेन्द्रीय मनोम भोक्ति और मनीषण आत्म शब्द आत्मा शब्द किसका है? दे का। और मन शब्द मन शब्द मन के कार्य बुद्धि का भी उपलक्ष्य है बुद्धि का क्या मतलब रहा है निश्चय तो निश्चय तो मन से करेंगे ना इसलिए मन का कार्य बोल दिया जी हाँ आत्म शब्द यहाँ पर दे का वाचक है दे इंद्री तथा मन से युक्त आत्मा भोक्ता है भोक्ता कौन है आत्मा जी दे इंद्री तथा मन संयुक्त जीवात्मा भोकता है ऐसा मनीषीगण कहते हैं तो आप शब्द यहाँ पर देख का बोधक है मन शब्द तत्कार उपलक्ष का मन शब्द उसके कार्य बुद्धि का भी बोधक है अब देखना क्यों मन शब्द बुद्धि का क्यों बोधक है क्योंकि पूर्व मंत्र में बुद्धि का भी सारथी रूप से निर्देश हो चुका है क्यूँकी पूर्व मंत्र में बुद्धि का भी सार्थी रूप से निर्देश हो चुका है इसलिए मन शब्द से बुद्धि का भी बोध होता है देखना भोक्ता कर्तृत्व भोक्तवादी मान था। कि इंदी मन से युक्त आत्मा कर्ता भोक्ता है भोक्ता का अर्थ भोकृत्व क्या होता है भोकृत्व मान और यहाँ पर बोला कर्तृत्व भोक्तृत्वादी मान इनसे युक्त होने पर आत्मा कर्त भोक्तृत्वादी वाला है मतलब कर्ता भोक्ता होता है, है? आदि से वही ले लेना ले अवान्तर भोक्तृत्व को अलग अलग फल के प्रति आदि की कोई जरूरत नहीं है तो भोक्तृत्ववादी वाला होता है ना ही केवल वा कर्तवृत्व मस्ती ही करते क्योंकि क्योंकि केवल आत्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है केवल आत्मा का तो मतलब इनके बिना है वो कुछ कर सकता है आत्मा और भोतृत्व नहीं है प्रसिद्ध आत्मा था मारी गई और मन की उपमत और बुद्धि की उपमत तो ये किस कारण किस प्रयोजन से उपमा दी गई तो इंद्रिय निग्रह करने लिए। के लिए किसके लिए शरीर आदि की तथा दि से उपमा देने का प्रयोजन इंद्रिय निग्रह इंद्रिय निग्रह किस परिस्थिति में हो सकता है और किस परिस्थिति में नहीं इसे आगे के दो मंत्रों से कहते हैं यस्त अविज्ञान अयुक्न मनसा सदा तस्ंद्रिया सारथे युज्ञान अयुक्न मनसा सदा अवस्यानि अवश्या दुष्टास्वाव तू अविज्ञानवान यन अयुक्तेन मनसा सदा तस्य यह यह सदा यह सदा अविज्ञानवान अविज्ञानवान तंद्रिया अवश्या दुष्टास्वाहाव साथे यन तो अयुक्न मनसावती यदा अविज्ञानव अयुक्न मनसावती दुष्टा शव युवा दुष्टाणी अवश्य निवश्य विज्ञान अर्थ क्या होता है बुद्धि अबुद्धि सार्थी थी ना okay. किन्तु जो सदा दुर्बुद्धि वाला बुद्धि तो सार्थी होती है दुर्बुद्धि थी अच्छी सारथी हो पाएगी mm किंतु जो सदा दुर्बुद्धि वाला तू मतलब और अयुक्त मनसा भगवती मतलब असयमित मन से युक्त होता है मनसागर से मनसा युक्ता असयमित मन से युक्त होता है संयमित मन क्या होती लगाम और ये कैसा इसका मन है असमित मन से युक्त होता है मतलब इसका सारथी और लगाम दोनों गड़बड़ है सार्थे दुष्ट अस्वायुस इंद्रिया अवस्थानी सार्थ सार्थी सारथी के दुष्ट घोड़ो के समान उसकी इंद्रिया बस में नहीं होती है जिस सारथी के घोड़े बहुत दुष्ट हों तो कहीं भी खींच खाच कर करके रस को गड्ढे में जाके गिरा में कहीं, देगा तो ऐसा कि सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान उसकी इंद्रिया में नहीं होती हैं। ऐसा समझना जैसे कि दुष्ट घोड़े सारथी के बस में नहीं होते हैं जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के बस में वैसे ही जो अविज्ञान और आयुक्त वाला है उसकी इंद्रियापस में नहीं होती है ये मतलब है Trans दुष्ट घोड़ो के समान नहीं नहीं नहीं समझे जिस प्रकार सारथी के दुष्ट घोड़े बस में नहीं होते हैं क्या सारथी के दुष्ट घोड़े बस में नहीं होते लग जाएगा ठीक है क्या जिस प्रकार दुष्ट घोड़े सारथी के बस में नहीं होते हैं उसी प्रकार जो अविज्ञानवान है और अयुक्त मन से युक्त है उसकी इंद्रियां बस में नहीं होती है ये मतलब है तो विज्ञान कर्थ बुद्धि किया था पहले और अविज्ञान अर्थ क्या हो जाएगा दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि वाला है तो बुद्धि को सारथी कहा था मन को लगाम कहा था रथ द्वारा गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए रथी को क्या चाहिए कुशल सारथी अच्छा सारथी चाहिए और दृढ़ लगाम चाहिए और सारथी लगाम को दृढ़ता से पकड़ता है ना अच्छा सारथी नहीं होगा तो लगाम के ढीला होने से क्या होगा सारथी अच्छा ना हो और लगाम ढीली ढाली हो तो भी काम बनेगा लगाम भी तो मजबूत होनी चाहिए तभी तो सोचेंगे मतलब है कि यदि सारथी अच्छा नहीं है लगाम अच्छी नहीं है लगाम मेरी ढीली लगी हुई है तो रथ के जो दुष्ट घोड़े हैं, तो जहाँ हरा हरा घास हरा रथ चारा मिलेगा उस ओर जो है ना खींच करके रथ को ले जाएंगे, और कांटे और कांटे और पत्थर से युक्त तो किसी गड्ढे में देंग गिरा देंगे जाकर के तो वही घोड़े की रस्सी नहीं उठी खींचते हैं जो मुख से ऐसा लगा रहता है ना जिसको चलाने के तो, हाँ, वो लगाम ऐसा आगे देखो जी हाँ तो जैसे शरीर रूप रथ में स्थित जीवात्मा जीवात्मा का भीष्ट लक्ष्य क्या है परमात्मा को प्राप्त करना परमात्मा का अनुभव करना अब कुशल बुद्धि रूप सारथी नहीं होगा और वसीकृत मंद रूप लगाम नहीं होगी तो ये इंद्रियां जो है जीवात्मा को इसी संसार रूप गड्ढे में गिराती रहेंगी विषय को भोग भोग करके बार बार संसार में गिराती रहेंगी परेशान करती रहेंगी तो जैसे दुर्बुद्धि रूप के घोड़े नहीं होते हैं ना नहीं दुर्बुद्धि रूप सारजी के अधीन इंद्रिया नहीं होती हैं समझ लेना ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णा हाँ पूर्ण पूर्णमादायम शांति तो लगाम और कारसी की कमी के कारण ही ये सब संसार में उठा पटक हो रही है सभी राज्यों में